महाभारत आश्वेधिक पर्व एक दस होताओं से संपन्न होने वाले यज्ञ का वर्णन तथा मन और वाणी की श्रेष्ठता का प्रतिपादन ब्राह्मण उवाच अुदाहतीमहास पुरातन निबोध दस हों विम अथ ज्यादेश ब्राह्मण कहते हैं प्रिय इस विषय में विद्वान पुरुष इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं दस होता मिलकर जिस प्रकार यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं वह सुनो स्रोत्रचुषे जिह्वा नासिका चरण करपस्थम वृतवा दस भा भामि कान त्वचा नेत्र जिह्वा भाग और रसना नासिका हाथ पैर उपस्थ और गुला ये दस होते हैं होता है शब्द स्पर्श रूप रस गंधो वाक्यम क्रियागति रेतो मूत्रपुरीषाण त्यागो दस हिस शब्द स्पर्श रूप रसगंध वाणी क्रियागति विर्य मूत्र का त्याग और मल त्याग ये दस विषय ही दस हविष्य है दिशो वायु रविश्चंद्र पृथिवि विष्णुदेव चंद्र प्रजापतिर्मि दस भावरी भावरी दिशा वायु सूर्यचंद्रमा पृथ्वीअग्नि विष्णु इंद्र प्रजापति और मित्र ये दस देवता अग्नि दशेन्द्रिया होत्रीणी हविषि दस भावि विषयाना सीधो भूयते तो दशाषु भावनी दस इंद्र रूपी होता दस देवता रूपी अग्नि में दस विषय रूपी हविष्य एवं समिधाओं का हवन करते हैं इस प्रकार मेरे अंतर में निरंतर यज्ञ हो रहा है फिर मैं अकर्मण्य कैसे हूँ चित्तम श्रुव्च वित्तम च पवित्रम ज्ञानमोत्तम श्रीभक्त मिदम सर्व जगदासी दिश्रुतम इस यज्ञ में चित्त ही श्रुआ तथा पवित्र एवं उत्तम ज्ञान ही धन है यह संपूर्ण जगत पहले भली भांति विभक्त था ऐसा सुना गया है सर्वेवाथ विज्ञे चित्त ज्ञान अवेक्षते रेत शरीर भृत्ज्ञाता तू शरीर भी जानने में आने वाला यह सारा जगत रूप ही है वह ज्ञान के अर्थात प्रकाशक की अपेक्षा रखता है तथा विरजन शरीर समुदाय में रहने वाला शरीरधारी जीव उसको जानने वाला है शरीर गारहपत्य तस्मा प्रणीयतें मनस्ास्तु तस् प्रक्षिप्य वह शरीर का अभिमानी जीव गारहपत्य अग्नि है उससे जो दूसरा पाव प्रकट होता है वह मन है मन आह्वनीय अग्नि है उसे में पूर्वोक्त भविष्य की आहुति दी जाती है ततो तथो वाचस्पति पर रूपम भक्रवते मन उससे वाचस्पति वेदवाणी का प्रागट्य होता है उसे मन देखता है मन के अनंतर रूप का प्रादुर्भाव होता है जो नील पीत आदि वर्णों से रहित होता है वह रूप मन की ओर दौड़ता है ब्राह्मणी वाच कस्माभवत्व कस्मात् मनोभवत मनसा चिंतित वाक्यदा समिपद्य ब्राह्मणी बोली प्रीतम किस कारण से वाक्य उत्पत्ति पहले हुई और क्यों मन पीछे हुआ जबकि मन से सोचे विचारे वचन को ही व्यवहार मिलाया जाता है केन विज्ञान किस विज्ञान किस के के प्रभाव से मति होती है वह ऊंचे उठाई जाने पर विषयों की ओर क्यों नहीं जाती कौन उसके मार्ग में बाधा डालता है ब्राह्मणुवाच काम पान पतिर्भुवा तस्मा प्रे सत्यपाता ता गतिम बनस प्राण तस्मादपेक्षति ब्राह्मण ने कहा प्रिय अपान पदरूप होकर उस मत को अपान भाव की ओर ले जाता है वह अपान भाव की प्राप्ति मन की गति बताई गई है इसलिए मन उसकी अपेक्षा रखता है प्रश्न तो वा मनसोर मस्माक्षति तस्मा ते वर्त्या तय समयम परंतु तुम मुझसे वाणी और मन के विषय में ही प्रश्न करती हो इसलिए मैं तुम्हें उन्हीं दोनों का संवाद बताऊंगा। उभे वांग मन से गूतात्मान अप्रेक्षताम आभ जो श्रेष्ठ महाचक्षशयम विभो मन और वाणी दोनों ने जीवात्मा के पास जाकर पूछा प्रभो हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है यह बताओ और हमारे संदेह का निवारण करो मन अस्त भगवान सदा प्राह सरस्वती अहम वै प्राह दिपावागत तब भगवान आत्मदेव ने कहा मन ही श्रेष्ठ है यह सुनकर सरस्वती बोली मैं ही तुम्हारे लिए कामधेनु बनकर सब कुछ देती हूँ इस प्रकार वाणी ने स्वयं ही अपनी श्रेष्ठता बताई ब्राह्मणुवाच स्थावर जंगमं च विद्युभे मन से मम सा ब्रह्म सकाशे वही जंगम विषय तबाह ब्राह्मण देवता कहते हैं प्रिय स्थावर और जंगम ये दोनों मेरे मन हैं स्थावर अर्थात बाह्य इंद्रियों से गृहित होने वाला जो यह जगत है वह मेरे समीप है और जंगम अर्थात इंद्रियाती जो स्वर्ग आदि है वह तुम्हारे अधिकार में है यस्तुतम विषय गंत्रो वर्ण स्वरो तंगम ओ नाम तस्मागति यथी जो मंत्रवर्ण अथवा स्वर उस अलौकिक विषय को प्रकाशित करता है उसका अनुसरण करने वाला मन भी यद्यपि जंगम नाम धारण करता है तथापि वाणी स्वरूपा तुम्हारे द्वारा ही मन का उस अतीन्द्रिय जगत में प्रवेश होता है इसलिए तुम मन से भी श्रेष्ठ एवं गौरवशालिनी हो जस्मादि समाधिस्ते स्वयंभ्यसोभि तस्मासमा साध्य प्रवक्षा भी सरस्वती क्योंकि शोभा में ही सरस्वती तुमने स्वयं ही पास आकर समाधान अर्थात अपने पक्ष की पुष्टि की है इससे मैं उच्छ्वास लेकर कुछ कहूँगा प्राणापाणातरे देवी वाग्वे निष्ठतेणा महाभाग्ये बिना प्राण अमपान प्रजापतिमत प्रसिद अभगव्यति महाभागे प्राण और अपान के बीच में देवी सरस्वती सदा विद्यमान रहती है वह प्राण की सहायता के बिना जब निम्नतम दशा को प्राप्त होने लगी तब दौड़ी हुई प्रजापति के पास गई और बोली भगवान प्रसन्न होइये तत प्राण प्रादुराभूत वाच मा पुनः तस्मास आसाध्य नाग्वदती ना कर तब वाणी को पुष्ट सा करता हुआ पुनः प्राण प्रकट हुआ इसलिए उच्छ्वास लेते समय वाणी कभी कोई शब्द नहीं बोलती है घोषण ही जात निर्घोषा नि प्रवर्त ही तयोरपिचोष स्ने वी वाणी दो प्रकार की होती है एक घोषयुक्त अर्थात स्पष्ट सुनाई देने वाली और दूसरी घोष रहित जो सदा सभी अवस्थाओं में विद्यमान रहती है इन दोनों में घोषयुक्त वाणी की अपेक्षा घोषरहित ही श्रेष्ठतम है क्योंकि घोषयुक्त वाणी को प्राण शक्ति की अपेक्षा रहती है और घोष रहित उसकी अपेक्षा के बिना भी स्वभावता उच्चरित होती रहती है गौरी व प्रसवत्य रस मुत्तम असादते शाश्वत ब्रह्मवादीन दिव्या दिव्य प्रभाव भारती गौ युक्त घोषयुक्त वैदिक वाणी भी उत्तम गुणों से सुशोभित होती है वह दूध देने वाली गाय की भांति मनुष्यों के लिए सदा उत्तम रस झलती धरती एवं मनोवांचित पदार्थ उत्पन्न करती है और ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद वाणी शाश्वत ब्रह्म का बोध कराने वाली है इस प्रकार वाणी रूपी गौ दिव्य और अदिव्य प्रभाव से युक्त है दोनों ही सूक्ष्म हैं और अभीष्ट पदार्थ का प्रसरव करने वाली है इन दोनों में क्या अंतर है इसको स्वयं देखो ब्राह्मण्युवाच अनुत्पन्न शुवा चोिक्षया किन्न पूर्व तदा देवी व्याजहार सरस्वती ब्राह्मणी ने पूछा नाथ जब वाक्य उत्पन्न नहीं हुए थे उस समय तो कुछ कहने की इच्छा से प्रेरित की हुई सरस्वती देवी ने पहले क्या कहा था ब्राह्मणवाच प्राणेन या संभवते शरीर प्राणादपान प्रतिपद्य च उदारण भूता च विसजते हम ध्यान नर्व दिव आवरणभूति तथा समती है इतव इत्येव प्रज्जल पवाड़ी तस्मा मन स्थावर विशेष तथा देवी जंगम्वाद विशेषा ब्राह्मण ने कहा प्रिय वह वाक प्राण के द्वारा शरीर में प्रकट होती है और फिर प्राण से अपान भाव को प्राप्त होती है तत्पश्चात उड़ान स्वरूप होकर शरीर को छोड़कर ध्यान रूप से संपूर्ण आकाश को व्याप्त कर लेती है तदनंतर समान वायु में प्रतिष्ठित होती है इस प्रकार वाणी ने पहले अपनी उत्पत्ति का प्रकार बताया था इसलिए सावर होने के कारण मन श्रेष्ठ है और जंगम होने के कारण वाग्देवी श्रेष्ठ है इस श्लोक का सारंश इस प्रकार समझना चाहिए पहले आत्मा मन को उच्चारण करने के लिए प्रेरित करता है तब मन जठराग्नि को प्रज्वलित करता है जठराग्नि के प्रज्वलित होने पर उसके प्रभाव से प्राणवायु पाणवायु से जा मिलता है उसके बाद वह वा वायु उदान वायु के प्रभाव से ऊपर चढ़कर मस्तक में टकराता है और फिर ज्ञानवायु के प्रभाव से कंठ तालु आदि स्थानों में होकर वेग से वर्ण उत्पन्न कराता हुआ वह खरी रूप से मनुष्यों के कान में प्रविष्ट होता है जब प्राणवायु का वेग निवृत्त हो जाता है तब वह फिर समान भाव से चलने लगता है पर्मणी, पर्मणी, चो, इस स्त्री महाभारते आश्वेधिके परमि अनुगीता परमणि ब्राह्मण गीता छो एक इस प्रकार से महाभारत आश्वेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में ब्राह्मण गीता विषयक इक्कीसवां अध्याय पूरा हुआ